न ना ना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं बिजली कट्स को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि बिजली जाने के तो सुख ही सुख है सबसे पहले तो समाज की तरक्की में हमारा योगदान भले ही वो अर्थार क्यों न हो और बिजली नहीं तो बिल कम आएगा और बिल कम आएगा तो उन पैसों से हम ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं बूढ़े लोग बिजली न होने के कारण हाथ का पंखा करेंगे तो कंधों के जोड़े की अकड़न खुल जाएगी घरों में चोरी कम होगी अब बिजली नहीं होगी तो नींद नहीं आएगी नींद नहीं आएगी तो सोएंगे नहीं और सोएंगे नहीं तो चोर कैसे आएगा बिजली ना होने से सास-बहू के आपसी झगड़े कम होंगे दोनों बजाय एक दूसरे को कोसने के बिजली विभाग को कोसेंगे इससे मन की भड़ास भी निकल जाएगी और मन को अभूतपूर्व शांति भी मिलेगी बिजली ना होने के कारण दोस्ती भी हो सकती है अब बिजली नहीं होगी आप घर से बाहर निकलेंगे अड़ोस पड़ोस में पूछेंगे लाइट के बारे में धीरे धीरे जान पहचान होगी और वो दोस्ती में बदल जाएगी बिजली ना होने की वजह से आप श्रृंगारस और वीर रस के कवि या लेखक भी बन सकते हैं ऐसे ऐसे लेख निकलेंगे आपकी कलम से की पूछिए ही मत और तो और आप जोशीले भी बन सकते हैं बिजली घर में ताला लगाना तोड़ करना जलूस की अगुवाई में महारत हासिल हो सकती है आपको बातें तो बहुत है पर हमारे यहाँ तीन घंटे से लाइट गई हुई है अब तो इन्वर्टर भी लाल लाइट दिखा रहा है बिजली विभाग को जितनी बार फोन किया नो रिप्लाई, नो रिप्लाई, गुस्से में मेरा बीपी बढ़ रहा है डॉक्टर को फोन किया तो वो बोले तुरंत आ जाओ अब ऑटो का खर्चा अलग डॉक्टर की फीस अलग दवाइयों का खर्चा अलग सभी के फायदे ही फायदे है और कितने सुख गिनवाऊ में बिजली जाने के